जगद व्यापने पुस्तकदा <laughs> यथा संख्यम अनुदेश सामान सूत्र एक अनुदेश क्या कि विसर्ग है और विसर्जन से स ये सूत्र प्राप्त है जिन्होंने पढ़ा है बता विसर्जनीय से सा साप्त है नहीं पर मे खर है खर कौन है तो विसर्ग को सह हो सकता है नहीं क्यों नहीं हुआ क्या करता है वासरी विसर्ग को विसर्ग निश्चित करता है स नहीं होगा विसर्ग भिशर्ग करता है विकल्प से विसर्ग करता है तो विसर्ग हो गया बा करके एच ओ में पहला पद क्या है एचह विसर्ग रहेगा विसर्ग नहीं है आगे अ है ना अयवा वह अ पर रहेगा तो एच में विसर्ग नहीं होगा एचस सस रू हो गया रू होने के बाद क्या सोता लगा गया अतो रु रुता हाँ रू को क्या होता है वो होने के बाद क्या सोत लगा आदिगुण फिर एंग पदांत एंगह में विसर्ग है क्या क्या सूत्र एंग पदंता दति हाँ ऐसे जो जानते थोड़ा ऐसे विचार करना कोई क्या सूत्र लगा यथे वृत्ति में दिया है सम्बन्धी विधि यथासख्यम सिया यथासख्यम अनुसार है अनुसार है हैं अनुसार को होना चाहिए अनुसार से ही परसवन्न प्राप्त है या नहीं बोलो किस को मालूम है तो यथा संख्या में अनुसार को अनुसार सही यही परसवर्ण क्यों नहीं लगा प्राप्त है नहीं इधर उधर क्यों देख दो उत्तर दो वासरी क्या है खर पर भी नहीं। आ, में नहीं है। यह में शकर आएगा? है यह प्रत्याहार में सकार आता है नहीं आता है, आता है। तो इतने कहो पर में यह नहीं अनुसार से यही परसवर्ण लगने के लिए पर में क्या चाहिए यह या पर में है नहीं। क्या नहीं या नहीं सह नहीं य है सौ के आगे नहीं ये स्त में सौ क्या आगे है ना नहीं नहीं नहीं करते तो नहीं नहीं <laughs> में सौ क्या आगे है या नहीं, नहीं. वो यही में आएगा है यह प्रत्याहर में यह नहीं होता है, है तो, तो हो क्या कहते अब तो तो क्या, तो क्या नहीं होता है आगे सौ के आगे यह है ना नहीं मैं पूछता हूँ तो वो या में आए में आएगा नहीं आएगा तो फिर पैर में यह मिल गया ना नहीं व्यापा नहीं कहो पर में तो है किंतु व्यवधान है और कहते वो भी य में नहीं आएगा वांतो यी प्रत्यये। वांतो यी प्रत्ये। प्रत्ये तो तो वा तो ई प्रत्यय करा दु प्रत्यय परे ओ दो वो व जिसके अंत्य में हो उसको क्या कहेंगे ऐसे व में तो वकार हलंत है हलंत होने के कारण हलंत व के आगे अ मिलेगा तो अकस्म वर नहीं दीर्घ लगेगा नहीं लेगा क्या होना चाहिए वन तो होना चाहिए किंतु वान्त इसलिए कहा वकार हलंत का उच्चारण नहीं हो सकता है अब के अंत में क्या है अब आब दो इस सूत्र में अव एक आदेश है दूसरा एक आदेश आब है दोनों आदेश के अंतिम वर्ण क्या है वह कहते हैं ना व है वकार है किंतु व कहते हैं उच्चारण करने के लिए उसके बिना उच्चारण नहीं होगा तो वकार में अकार उच्चारने के रख दिया व अंतो यशांत वात भी दो है अव और आव दो होने के कारण होना चाहिए उसी सूत्र से जो आधा आता है एचो यवा सूत्र के परसूत्र सूत्र है प्रत्यय उसमें जो चार आदेश आदे है चार आदेश में वान कितने दो दो होने के कारण द्विवचन होना चाहिए किंतु एक वचन क्या है ऐसे सामान्य रूप से एक कर दिया जो भी वाह एक कर दिया तो वान तो से किसको लेंगे अब और अव पर में क्या चाहिए ई प्रत्यय प्रत्यय क्या भी होती सप्तमी सप्तमी रूप बोलो प्रत्यय आगे प्रत्यु अगे प्रत्ययु चतुर्थी बोलो बोलो ठीक से मिलकर प्रत्यय प्रत्यय किसने का हाँ। द्वितीय तो लो तृतीय राम, राम जैसे बनेगा प्रत्यय सप्तमी तो मारुत के सप्तमी में क्या बनता है मारुति एक स्थान में लिखा है री सुत्र, री चूत्र री री सप्तम अंत है किसका सप्तमी अंत री बनेगा री सप्तम अंत किसका बनेगा अज का सप्तम सप्तमी क्या बनता है हल्का क्या बनता है मरुत का क्या बनेगा और तकार का क्या बनेगा ती क्या बनेगा ती सप्तम अंत है ती ती आगे बोलो ती आगे तीस बोलो तो आगे okay? तो आगे okay? तां हा ये तो का सप्तमी में जैसे ति हुआ ऐसे र का सप्तमी में क्या बनेगा रि य का सप्तमी में क्या बनेगा ई यकार का सप्तमी में ई है तो पर में य प्रत्यय चाहिए वहांता आदेश होगा पर में क्या चाहिए य प्रत्यय य प्रत्यय यकार प्रत्यय प्रत्यय का विशेषण है यह है यहाँ एक का लगता है किस को में बताओ यह को देखा है वृत्ति में दिया यकारादो प्रत्यय परे यकारादो कहाँ से आया तस्मिन तीन दृष्टि से यकारादि हो जाएगा यस्मिने विदिश तदादा बल ग्रहणे वार्तिक के यशिन विदिश तदादा बल ग्रहणे यस्मिन विधि तदादो अल ग्रहण यो सप्तमी अंत पर में रहते विधान होता है अल ग्रहण करेंगे आल कोई वर्ण का ग्रहण करेंगे आल कहेंगे तो व्यंजन वर्ण लेना या सर लेना दोनों आल में अच से अ से लेकर के हल लच हर दोनों आजेंगे यदि आल का ग्रहण करेंगे आल किसी वर्ण का नाम लेंगे और सप्तमयंत्र यदि होगा उसका अर्थ करना पड़ेगा तदादो य कहेंगे या एक वर्ण है सप्तमंत्र है इसका अर्थ हो जाए या यकाराद ये का क्या अर्थ होगा या यकारादो रि रहेगा तो क्या अर्थ होगा रे पादो ऐसा हो जाएगा ती रहेगा तो तादो तो आदि पर होते यहाँ यस्मिन विदिश तदादा बल ग्रहण भारतीय क्या बे नोटबुक में लिखना बाद में पुस्तक में लिखना सीधा पुस्तक में लिखते समय कहीं गलत होगा काटना चाटना ठीक नहीं नोटबुक में लिखो आगे जाकर देखा यस्मिन विधिष तदादा दा बल ग्रहणी तदाद आगे अल एच यावन या बनिया यस्मिन विधिष तदादा बल ग्रहणी यस्मिन विधि जो सप्तमी अंत पर मेरा विधान किया जाएगा तो तदादु अर्थ हो जाएगा किन्तु कब होगा ग्रहणी यस्मिन अल ग्रहणी विधि जो अल के ग्रहण करके सप्तमें तो पर रहते विधान करेंगे तो तदादि अर्थ हो जाएगा ये कहेंगे तो यकार आदि ती कहेंगे तो तकारादो यहाँ ई सप्तमी हो गया यकारादो प्रत्यय परकार आदि प्रत्यय पर में रहते ओत और औत को एच ओ एवय सूत्र से दो आदेश आए अब और आव दो आदेश कहने से अपने आप स्थानीय की भी समझ लेना एच ओ एव सूत्र एच ओ एवायव सूत्र में आदेश कितने हैं द्वितीय आदेश क्या है अब का स्थानीय क्या है ओ चतुर्थ आदेश क्या है आपका स्थानीय क्या है तो जब यहाँ वाहन तो कहने से अब आब दोनों आदेश आगे दोनों आदेश आएंगे तो स्थानीय अपने आप समझे लेना अब किसके स्थान पर होगा ओकार के स्थान पर और आव किसके स्थान पर होगा देखो वृत्ति में इसको दे दिया ओ दौ ओत और दूसरा क्या है औथ ओ ओ ओ ओत और औत ओकार और औ कार के स्थान पर अब आव ए तो स्त अब किसके स्थान पर होगा ओकार के स्थान पर और आब औकार के स्थान होगा गव्य में क्या है गो अगर ये पर गो में ओ है यह प्रत्यय है आदि में यह है तो क्या बनेगा एच ओ बा लगेगा नहीं एच अब क्यों नहीं लगता है परे में अचय नहीं इसलिए वन तो प्रत्यय लग गया गो के कार्य हो गया अब गव्यम बन गया नौ के आगे य रहे है नऊ अगर यह नौ में अव है एचो यब आया वह लग जाएगा पर में औच नहीं तो वन तो प्रत्ये लग जाएगा क्या स्थानीय है ओ आदेश क्या होगा आ नाव्यम बन गया अद्व परिमाणच अधिमाण मार्ग का परिमाण मार्ग का परिमाण हो तो अध का परिमाण में युति शब्द पर रहते अब आदेश हो जाएगा गो युवती बन गया गो अग्रे युवती गो क्या युद्ध धातु है युद्ध धातु से अधिक तीन प्रत्यय हो गया युवती बन गया गो अग्रे युवती युवती होने पर अभी ये गो को यु जो है युवति में अकार प्रत्यय नहीं है प्रत्यय होता तो बांधु ही प्रत्यय लग जाता था वो तो युधातु है प्रत्यय नहीं होने के कारण वान तो प्रत्यय लगेगा ये बाय अभाव लगेगा नहीं अच पर भी नहीं तो इसके लिए अलग से वार्तिक बनाया युति पर मार्ग परिमाण होते युति शब्द पर रहते अब आदेश हो जाएगा गो को गव युति गवयुति गव बन गया गवय युति का के इतने मार्ग मालूम है दो कोश एक कोष में कितने माइल है नहीं मालूम दो माइल को एक क्रोस कहते तो दो क्रोस कितने होगा चार माइल चार माइल पहले था आजकल किलोमीटर हो जाएगा तो तीन चार क्यों हो जाएगा छ छ हो जाएगा छः से थोड़ा अधिक हो जाएगा अध गुण अत एंग चुना संज्ञ सियात आ देंगे में आ आगे त आगे एंग अत के तंग झलाम जसंत समा से द हो गया अदे गुण अध गुने में गुना स... ये संज्ञा करेगा ये सूत्र संज्ञा सूत्र है क्या संज्ञा है गुना संज्ञा कौन है अधेंग अध में आ और एंग अत और एंग दोनों गुना संज्ञा है अत में अ और एंग में ए कितने वर्ण हो जाएंगे तीन की क्या संज्ञा हुई गुण संज्ञ सिया गुण संज्ञ या गुण संज्ञा सुण वृत्ति में क्या दिया गुण संज्ञ गुण संज्ञ कहना चाहिए या गुण संज्ञा कहना चाहिए गुण संज्ञा यश्य जिसकी संज्ञा गुण है उसको कहते गुण संज्ञ गुण संज्ञा आ की संज्ञा गुण है किंतु किन्दु असम संज्ञा है क्या अ संज्ञा गुण है असम गुण गुण संज्ञा है गुण संज्ञा है आ नाम है क्या गुण संज्ञा गुण नाम है अ की संज्ञा गुण है गुण है संज्ञा जिसकी उसको क्या कहेंगे गुण संज्ञक अएंग गुण संज्ञा मतलब गुण संज्ञक हो अभी गुण संज्ञक एंग भी गुणसंज्ञ क गुण संज्ञ क्या अर्थ गुण वाला गुण है संज्ञा जिसकी संज्ञा गुण उसको क्या कहेंगे गुण संज्ञ क गुण संज्ञ कौन है अ कहेंगे तो अ एक संज्ञा है अ एक संज्ञा मालूम है किसको किस सूत्र से बनती अभी आधे गुण में अ का नाम लेते समय औदि सूत्र कहेगा क्या कहेगा इति अष्ट अष्टादश भेद सबकी गुण संज्ञा हो जाएगी हो तो जाएगी ना नहीं धन्य प्राप्त है अभी अकहते ही अष्टादश आ जाएंगे अध्यय गुण सूत्र संज्ञा बना दिया यदि केवल ह्रस्व कहना है तो क्या कहेंगे अ कहेंगे तो अष्टादश आ जाते हैं केवल अकहन के लिए क्या कहेंगे उसको बनाने के लिए सूत्र है तपरस तत्काल तह सच तात सात्पर सं सै तह सच तात पात्चार्यण समकाल संज्ञा सपर है तत्काल तपर है तत्काल की संज्ञा होगी तत्काल संज्ञा तत्काल से संज्ञा क तपर तपर शब्द का दो अर्थ होता है बहुब्री समास करेंगे तो त परो यस्मात् पर जिसके पर में तकार तहे पर में जिससे उसको क्या कहेंगे तप रह तह पर यहाँ तक बहुबीर समाज से तकार पर में जिससे हो उसको कहेंगे तपरह एक हो गया तपर अब दूसरे तपर होता है तो त से पर हो तभी तपर त तो जिसके पर में हो अध गुण में अके आगे त तो है नहीं अके आगे त को तो द हुआ अके आगे त तो है तो अदय गुण सूत्र में जो अदेंग में आ है वो तपर है तपर है किस समास से बहुब समास तह तो पर यस्मात तहे तो पर जिससे किस से पर में अ के पर में और तात्परच तात्पर तपर तपर का दो समास है पहला समास क्या है विग्रह क्या वह परस्मात दूसरा समास क्या है तत्पुरुष तात्पर तपर दूसरा क्या है तात तात्पर तपर पर का तो तसे पर में तसे पर हो तो वो भी तपर कहा जाएगा अभी आधे गुणे में अ को तपर कहेंगे तपुरुष समास से अ को तपर कह सकते हैं कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं सुनो आलस्य से नहीं होगा हाँ सब ऐसे ऐसे इस आलस्य होकर बढ़ जाते हैं खाली सुनना है नहीं समझ दिमाग लगाना अदय गुण में जो अत है वो तपर है तात्पर है तपर ऐसे समास करेंगे तो अ को तपर कहेंगे नहीं कह सकते हैं क्योंकि त तो से पर नहीं है बहुबीर समास करेंगे तो तपर होगा क्योंकि अ आग के आगे तो त है एंग है एंग के पहले क्या वर्ण है पकार हे तह तो के पर में क्या बनने है? एंग है तो एंग में जो ए है तह तो से पर है तह तो से पर तपर कहेंगे तो किसका ग्रहण होगा ए तह तो पर स्मास बहुब्र करेंगे तो तपर कौन होगा अ एंग को बहुब्र समास करके तपर कर सकते हैं नहीं क्योंकि त तो पर एंग के आगे त तो नहीं है तो दोनों प्रकार समास करना है दोनों कैसे करेंगे तह तो परस्मात स च उसको लेना और किसको लेना तात्परच्च त तो जिसके पर में हो वह भी और त तो के पर में जो वह भी तह तो परस्मात अदय में कस्मात् अकार से पर में त तो पर त तो के पर कौन है ऐ ये दोनों उच्चार्य समकाल समकालस्य संज्ञा से आता यदि त पर में हो तो समकालस्य से में एकमात्रा है ह्रस्व तो ह्रस्व की संज्ञा होगी दीर्घ पुर्थक की नहीं है अभी ह्रस्व कहने के लिए अत कह दिया तो दीर्घ पुत्र की संज्ञा होगी अनुदित सूत्र से था अ कहेंगे तो अष्टादश का ग्रहण होगा अष्टादशी की संज्ञा किंतु तपर तत्काल से सूत्र से क्या होगा अभी अधय गुणे में अत कहते अष्टादश की संज्ञा नहीं होगी कितने की होगी छो का हस्वी ग्रहण होगा समकाल से हो एक मात्रा उच्चारण क्या तो एक मात्रा के वाला की होगी इसलिए यहाँ अधय गुणे में जो अ है गुण संख्या दीर्घ की गुण संज्ञा होगी आ नहीं हुई ह्रस्व की गुण संज्ञा एंग में ह्रस्व की गुण संज्ञा होगी एंग ह्रस्व है एंग ह्रस्व है ही नहीं ए ओ दीर्घ है दीर्घ ए की गुण संज्ञा ए ओ की गुण संज्ञा धुन को नहीं दुन की गुण संज्ञा ए भी गुण है ओ भी गुण दीर्घ या प्लुत प्लुत गुण संज्ञा कहे नहीं पुल नहीं केवल दीर्घ किसलिए ये तपर तत्काल से सूत्र होने से एंग तपर है क्या एंग में ए तपर है, है? कोई कोई नहीं कहते त से पर एंग है या नहीं तो तपर है अधे गुण में तपर है है ए है या ए दोनों है आ भी तपर है ए भी तपर है ए तपर किस समास से तत्पुरुष सामस तत्पर बहु नहीं और अतर कैसे हुआ बहु बह अत पर दोनों प्रकार अअ एं से गुणसा सियास्व कार्य की गुणसंज्ञा होगी हैं क्या संज्ञा होगी गुणसंज्ञा ए और ओ दीर्घ गुण संज्ञा के है गुण संज्ञा यश स गुणस पर परस्मा तो पर है जिससे अरे सच वह लेनात्परश तकार से पर भी तो जो बनना होगा किसके संज्ञा होगी उच्चार्य मान समकाल शिव अत गुण अदय गुण करते समय अ का गुण उच्चारण कितने मात्रा करना है एक मात्रा या दो मात्रा एंग में एक उच्चारण कितने मात्रा है दो मात्रा तो इसलिए अदेंग में अ एक मात्रा वाले की ही संज्ञा है दीर्घ पृथक नहीं ह्रस्व की है एंग में दो मात्रा होने से ए और ओ दीर्घ ग्रहण होगा दीर्घ का ही ग्रहण होगा पृथक का ग्रहण नहीं।, नहीं होगा आद गुण अवर्णादचि पर पूर्व को गुण आदेश सियात आद गुण ये सूत्र क्या संज्ञा करेगा हैं ये संज्ञा सूत्र नहीं है अध्यय गुण संज्ञा सूत्र है क्या संज्ञा करेगा गुण संज्ञा आद गुण गुण क्या विधान करता है अध्यय गुण सूत्र है या आद आदिगुण संज्ञा सूत्र है आद आदिगुण विधि सूत्र है हाँ विधान क्या करेगा गुण आदेश क्या है गुण आद गुण में कितने पद है दो पद आदि और गुण आद क्या भी होते है किसका ओ का पंचे में आत आगे रू बोलो आठ आगे आभ्याम आभी ऐप्तमें क्या बनेगा देखो इसका कबर रू बना ओका अह आह, औ आहा जैसे रामों का बनता है हैसे बनेगा बोलना अह आह, औ आहा हम ओ आ न आभ्या ऐहि आय आय आभ्याभ्य आत नाम। आ, नाम। क्या आ, नाम। आत, आना क्या मैंने न पंचम बोलो फिर आशे मिरीकर एयो संबोधन हे ए, हे आ, हो ए, आ। आ। हाँ आद ये क्या भी होती है अ बनने के बाद एक अच्छी आ जाइएगा अच्छी देखो वहाँ से इकोंच से एच ओ बा में आया अभी यहाँ भी आ जाइएगा उसके बाद थोड़ा छोड़ करके अच्छी आ जाइएगा परम क्या चाहिए अच्छा देखो यहाँ स्थानी क्या है स्थानी कोई है षष्टंत कोई है नहीं है ष्टंत नहीं है पूर्व में आवन पर में अच्छा आदि पंचमत है अचि सप्तम तय ष्यंत कोई है नहीं जहाँ षष्टयंत मिलेगा वो तो स्थानीय हो गया होगा जहाँ षष्ठियंत नहीं एक पूर्व में अ अपर में अच्छ हो ष्टंत कौन हुआ कोई नहीं आद पंचमत है अच्छी सप्तम ते ष्यंत कोई है नहीं होने से क्या होगा दोनों के स्थान अपराधेश होगा ष्ठीअंत होता तो उसके स्थान पर आदेश होता है षष्ठी नहीं अवर्ण के बाद अच परे रहे आदेश होगा तो किसके स्थान होगा दोनों एक सूत्र एक है पूर्व पर हो पूर्व पर दोनों के स्थान एक आदेश है ध्यान देना जहाँ एक पंचम तो एक सप्तम तो बीच में कोई है ही नहीं तो वहाँ दोनों के स्थान पर आदेश होगा तो अवनाद अची परे पूर्व परयोर एक गुण आदेश स्याद एक आदेश होगा क्या आदेश होगा ऐण क्या आदेश होगा गुण किसके स्थान पर होगा पूर्व परयो पहले उप अगर इंद्र उप में अ है अंत में अरे इंद्र में पहले ई है दोनों में अक सब दीर्घ लगे या नहीं क्यों नहीं लगेगा सबन व नहीं पर तो लग जाता नहीं पहले अक चाहिए पहले अक है क्या पहले अक हो फिर सबन व हो तो अकस्मा दीर्घ लगे उपेंद्र में पहले अक है क्या अक है ई अच्छा अकस्म दीर्घ लगे ना हाँ अकस्मा इकोण जी ठीक है पहले अ है ना अक है नहीं हाँ अके आगे ठीक है पर हमें सबन अच नहीं सवर्णच हो गया तो इंद्र को लगता लगता हाँ इको एन एच नहीं लगे एकोच लगे ना नहीं क्यों नहीं लगया एक नहीं पर अच है क्या परे है परम में इंद्र में के या नहीं इंद्रम ई के उसके पहले ऊपर में अच है एक नहीं क्यों नहीं लगया है एक स्थानीय अच के पहले चाहिए उपेंद्र में इंद्र में एक तो है ईक के आगे अच है क्या नहीं उपेंद्र में ई है ना के पहले अच हो तो एकोच लगता है एकोच लगने के बाद लगेगा कब एक के स्थान में यण होगा पर में अच हो तो क्योंकि तस्में नित्य निर्दिष्ट है पूर्व से के पहले पूर्व में एक होना चाहिए इंद्र में जो इक है अच के बाद पूर्व नहीं इसलिए लगेगा यहाँ आध गुण अवन के बाद अचपर् में गुप्पा में अवन है इंद्र आचे की अच्छा अचपर् में मिली गया तो गुण आदेश होगा गुण क्या मालूम है किसको गुण क्या है अ ओ आधे अधिक गुण गुण संज्ञा हो गई ना किस सूत्र से हा गुण है इनसे अ ओ तीनों प्राप्त हो जाएगा उप में अ इंद्र ई तो गुण तीनों के स्थान पर गुण होगा गुण अ है या ए है ओ भी है तीनों प्राप्त होगा अ ए ओ आ भी प्राप्त है ए भी प्राप्त है ओ भी प्राप्त है एक स्थान में यदि तीन आदेश प्राप्त हो गए क्या सूत्र लगे आप क्या स्थान सूत्र क्या है एक से स्थानीन अनेक आदेश प्रसंग एक स्थान में अनेक आदेशे की प्राप्ति होने पर सदृशतम आदेश होगा अ का स्थान क्या है कंठ इंद्र में एक स्थान क्या है एक स्थान कंठ दूसरे स्थान तालु औ ए ओ में और का स्थान कंठ है गुण में जो अ है, कंठ है वहां तालु नहीं है ओ कंठ या तालु है दोनों नहीं है ए कंठ या तालु है हैं? ए स्थान कंठ तालु है दोनों स्थान के स्थान ए और इंद्र के दोनों कंठ तालु ए में कंठ तालु मिल गया ऐसे दोनों के स्थान पर क्या दिशा होगा <laughs> जो ए होता है अ को हटा करके ए लिखना या ई को हटा कर ए लिखना दोनों के स्थान पर दोनों के स्थान पर ए उच्चारण करना उपेंद्र विष्णु भगवान है गंगा या उदकम गंगा अगर उदक है गंगा में अंत में क्या है आदिगुण लगेगा आत्में अवर्ण से चाहिए ह्रस्व कार से पर या दीर्घ से पर आदिगुण किसका पंचमेंत है रस्वकार क्या दीर्घ का तीनों का तेन दीर्घ का पंचे में आत बन जाएगा आत जो पंचमी है किसका ह्रस्व कार का दीर्घ आ, आ का पंचमी क्या बनेगा आत हो जाता है नहीं होता है अह्रस्व कार का पंचम अंत है आत तो ह्रस्व से पर ही अच पर हो तो गुण होना चाहिए किंतु यहाँ अनुदित सवन् से चाह प्रत्यय सूत्र के सहायता सा, से अ कहेंगे तो अष्टादश अष्टादशेद के कोई भी वर्ण हो उसके आगे अस्पर्य हो तो गुण होगा अह्रस्व हो दीर्घ हो दीर्घ के आगे ई रहेगा तो गुण होगा गंगा में दीर्घ है आ आगे उदक में ऊ है यहाँ गुण होगा क्योंकि अवर्ण के अंदर अवर्ण संज्ञा है कितने की तो उसमें दीर्घ भी आ जाता है तो आधगुण में गुण हो गया गंगा में आए, तपर तत्काल से कहाँ आदगुण में आदिगुण जो आद पंचम थे तपर तत्काल से नहीं आद जो अवन्न यहाँ अ का पंचम आद आदि गसा मीना त्यालगा यहाँ तपर त नहीं है इसलिए हसन अवर्ण के बाद अवन्न कहेंगे तो अष्टादश तो वेद आ गंगा में आ उदक में उ दोनों के स्थान पर गुण करना आ का स्थान क्या होगा कंठ तालु कोई कर आका स्थान औ का स्थानी क्या है आ आका स्थान क्या है उ का वो दोनों मिलना चाहिए ओ गुण आधे गुण में एक ओ तो गुण है ओ का स्थान क्या है ऊ का स्थान कंठोष्ठ कहा गया दे तो हो कंठ तालु ओदो तो कंठोष्ष्टम तो कंठोष्ठम तो कंठो से गंगू तक बन गया अभी तक इत संज्ञा करने वाले सूत्र कितने आ गए <laughs> क्या सूत्र है आया? एक आया है ना अभी अष्टाध्यायी क्रम से कितने सूत्र ईत संज्ञा करने वाले किस को मालूम है पहला सूत्र क्या है हाँ हाँ नोट निकला निकालना पड़ेगा पुस्तक दिखाना पड़ता है <laughs> तुरंत तुरंत कोई <सुनु। coughs> भी अष्टाध्य नहीं जो मैं कहती नोट क्या था हुई है ना अस्टादे मालूम है पहला सूत्र क्या है उपदे से जनुनाशिक आगे अलम आगे न विभतो तुषमा आगे आदि आदि निभा फिर सप्रत्य चुट लसक्त आगे पा। हाँ देखो उपदेश से जमुनाशिक सूत्र आया इत संज्ञा करने वाले कितने सूत्र गए अभी नहीं अभी कितने गए गया एक लोप संज्ञा करने वाले कितने गए एक लोप संज्ञा करने वाले क्या सूत्र है तस् लोप आ, कितने लोग कहते तस्लोप तस्लोप लोप, लोप, लोप संज्ञा करेगा <coughs> अदर्शनम लोप और दूसरा सूत्र क्या है लोप संज्ञा करने वाला कोई नहीं पर लोप विधान करता है लोप आदर्श करता है संज्ञा नहीं करता है उपदेशे जनुनासिक उपदेशे अनुनासिको जित संज्ञा स उपदेशे उपदेश अनुनासिक इति कितने पदभा हाँ उपदेशे अनुनासिक इति हो उपदेश में जो अनुनासिक अच्छ हो अनुनाशिक संज्ञा करने वाले कोई सूत्र है क्या सूत्र मुखनाशिका वचन हो अनुनासिक अनुनाशिक जो अच्छा वह इत होगा कैसे अच होना चाहिए अनुनासिक उपदेशे अनुनासिको जित संज्ञा उपदेशे अनुनासिकः अनुनासिक अज इत संज्ञ सियात इस वाक्य में कितने पद हुआ कितने छ पद कितने हाथ उठाओ पांच पद कितने हाथ उठाओ अच्छा अब बाकी पांच भी नहीं छः भी नहीं <laughs> चार पद कितने हाथ उठाओ चार पद वाले तो तीन पद कितने सात पद कितने हाथ उठा नहीं देखो उप में अलग करके कहा उपदेशे एक अनुनासिक दूसरा है आगे अच्छी इतसज्ञ कितने हुआ चतुर्थ आगे कितने हुआ पांच पद है उपदेश अनुनासिक आगे अच्छा अजित नहीं अच्छा अगे इत संज्ञ स पाँच बद उपदेश में जो अनुनासिक अनुनाशिक हो वो इत संज्ञा को होगा इस अनुनासिकता का उच्चारण होता है नासिका वचनों मुकनाशिका वचन आना होगा किंतु ये जो उपदेश में अनुनासिक अनुनाशिक हो वो अभी अनुनासिक चिन्ह नहीं है किसको किसकोनासिक कहेंगे किसको उन्नासिक अनुन्नासी कहेंगे चिन्ह उच्चारण हो तो तिथि के जहाँ चिन्ह नहीं उच्चारण नहीं होता कैसे पता चलेगा उसके लिए कहेंगे